खास की चर्चा करते हैं तो आज कौन पढ़ेंगे कोई नए ब्रह्मचारी भूदेव जी भूदेव जी पढ़ो आज पढ़िए पीठ संख्या पचहत्तर नीचे विष्णु बैकुंठ में रहने वाले थे यहाँ से पढ़िए विष्णु वेकुंत में रहने वाले थे और वहीं उनकी राजधानी का नगर था महादेव कैलाश के रहने वाले थे कुबेर अलका पूरी के रहने वाले थे। यहां इतिहास के लाल खंड में वर्णन किया गया है हम स्वयं भी इस सब और घूमे हुए हैं जिस पहाड़ पर जिस पहाड़ पर की पुरानी अलका पूरी थी उस पर भी मैं इस विचार से गया था की एक बार ही अपना शरीर वर्ष में चलाकर संसार के धंधों ऐसी हो जाऊं, परंतु वहां पहुंचकर विचार में आया कि इस जगह पर मन मर पर जाना तो कोई नहीं है अभी तो ध्यान प्राप्त करके पुरस्कार करना ही पुरुषार्थ है इस विश्वास के बदलने पर लौट आया था अब तो विदित है कि जीवात्मा की मृत्यु ही नहीं होती है काश्मीर से लेकर नेपाल तक हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहां देवता अर्थात विद्वान पुरुष रहते हैं गत समय में इस समय की तरह प्रायः बर्फ नहीं पड़ती थी ऐसा विचार होता है क्योंकि यदि उस समय की वहां बर्फ पड़ती होती तो देव अर्थात विद्वानों का इस स्थान पर निवास कैसे होगा इस देवलोक में भद्र पुरुष प्रत्येक स्थान पर राज्य करते थे इस समय भी भारत खंड में हमारे कथन का प्रमाण मिलता है दहली में इंद्रग्रस्त नामी स्थान था वहाँ इंद्र का राज्य था पुष्कर और ब्रह्मा में ब्रह्मा ने राज्य किया था काशी उज्जैन और हरिद्वार आदि भी महादेव जी का राज्य था इन विद्वाओं अर्थात आर्यों के वैरी अनार्य आदि थे इनके साथ बराबर आर्यों को युद्ध करना पड़ता था विमानो में बैठ भी युद्ध करते थे केवल यही नहीं किन्तु जहाँ कहीं स्वयं रचा गया और बुलाया गया की उन्ही विमानों आरोप चढ़कर शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंच जाते थे इन देवताओं में बड़े देवता लोग अत्यंत वीर थे इनकी से अपने स्त्रियों के साथ युद्ध में जाया करती थी इन पहाड़ के रहने वाले देवताओं के राज्य के व्यवहार आज तक के राजो ऐसी अब तक मिलते है प्राचीन समय के राजा लोग युद्ध के समय रखो में बैठे भोजन क्या करते थे इस समय राजपूतों में ठाकुर लोग अवसर आने पर ऐसा ही करते हैं। राजपूत लोग इस स्थान पर ही चाहे खाते हैं। इसी संबंध में मैं एक घटना सुनाता हूँ जो की सहरदयपुर में कुछ समय पहले से प्रसिद्ध है जयपुर के राजा लोग ब्राह्मण को रसोईदार बनाकर नहीं रखते थे नहीं रखते इसका कारण इस रीति से वर्णन करते हैं कि तीन चार चारों से पहले रसोई का काम ब्राह्मण नहीं करते थे ब्राह्मण व क्षत्रिय और वैसे इन तीन वर्गो के घर में शुद्ध रसोईदार रहते थे और यह आजारे में भी मिलता है वर्तमान में यही राजपूतों के रसोईदार है ब्राह्मणों को रसोई रसोई के काम के लिए ना रखने के कारण वर्णन करते हैं कि गत समय में एक बार ने राजा के भोजन में भी डाल दिया हलो अब स्वामी जी पुनः इतिहास की चर्चा करते हैं कई बार हमारे मन में एक संदेह उपस्थित हो जाता है कई बार कि ब्रह्मा विष्णु महेश थे या नहीं थे कहीं ऐसा तो नहीं कि काल्पनिक कथाएं गढ़ ली गई हो उनके नाम से और कोई हुए ही ना हो या ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर के ही नाम है तो ईश्वर की कोई कल्पना तो हो नहीं सकती ईश्वर की मूर्ति की कोई कल्पना नहीं हो सकती लेकिन कल्पनाएं कर ली और उन्हीं को ब्रह्मा विष्णु और महेश कहने लगे तो इन सब संदेहों की निवृत्ति के लिए स्वामी जी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है विष्णु बैकुंठ के रहने वाले थे बैकुंठ मतलब हिमालय पर और वहीं उनकी राजधानी का नगर था यानी विष्णु बैकुंठ जैसे आज हम या हमारे पुराने भाई सोचते हैं बैकुंठ का मतलब जब शरीर छूटता है तो वो बैकुंठ में जाकर के रहने लग जाता है बैकुंठ कोई अलग स्थान होगा जैसे ईसाई मुसलमान अलग अलग तरह के अपने स्वर्ग के स्थानों को मान करके चलते हैं तो ऐसे ही हमारे पौराणिक भाई भी अलग अलग उनके स्वर्ग है अलग अलग उनके स्थान है कोई बैकुंठ है कोई चीर सागर है कोई विष्णु सागर है कोई कहीं कोई कहीं तो कहते हैं कि बैकुंठ वास्तव में कोई काल्पनिक स्थान नहीं है वो था पहले और वो हिमालय के आसपास का भाग था जहां उस समय मनुष्यों को रहने में कोई कठिनाई नहीं हुआ करती थी लेकिन आज वर्तमान समय में अगर यदि हम वहां अपना जीवन यापन करना चाहें तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तो कहते हैं कि विष्णु बैकुंठ में रहने वाले थे और उनकी राजधानी का नगर था वही उनकी राजधानी थी और कहते है महादेव कैलाश के रहने वाले थे कैलाश यानी हिमालय और महादेव जो कैलाश पर रहने वाले थे इसके संबंध में जब बचपन में मूल शंकर जी ने अपने पिताजी के कहने पर शिवरात्रि पर व्रत रख लिया था और उसको शिवजी की बहुत बहुत बड़ी बड़ी महिमाएं बताई थी बड़े उनके जो गुणगान किए थे बड़ी महत्ता बताई थी शिव जी ऐसे हैं राक्षसों का संघार करते हैं और वहां रहते हैं ऐसे करते हैं तो पिताजी ने जब महादेव जी के विषय में बहुत तरह की महत्ता और उनकी महिमा का गुण वर्णन किया तो उस बच्चे के मन में आया कि शायद ऐसे हो तो व्रत रखने में क्या कठिनाई है व्रत रख ही लेते हैं तो पिताजी के कहने हालांकि माता ने मना भी किया था और कहा था कि छोटा बच्चा है ये भूखा नहीं रह सकता पर पिताजी ने जोर देकर कहा नहीं नहीं इसको शिवरात्रि का व्रत रखवाना है रखवाना है तो बच्चे ने भी स्वीकार कर लिया कि कि ठीक है कुछ ना कुछ जरूर होना ही चाहिए और आध्यात्मिक संस्कार तो उनके पूर्व जन्म के थे ही हर बच्चा हर बच्चा व्रत नहीं रख सकता हर बच्चे की आस्था भी नहीं होती है लेकिन उनमें आस्था थी कि जरूर जरूर कोई न कोई ऐसी शक्ति होगी जो इन इन असुरों का इन राक्षसों का इन दैवीव्रतियों का संघार करती होगी जरूर होगी संदेह नहीं करना चाहिए और ये विचार करके उन्होंने व्रत रखा और मंदिर में वो सब उनका जो तो चल रहा था शिवरात्रि के दिन कार्यक्रम तो लोग पूजा पाठ करते रहे शंख घड़ियाल सब बजाते रहे जैसे कि होता ही है और अंत में पंडे पुजारी भी वो सब वहा बैठे, बैठे बैठे बैठे बैठे जैसे 10 बजे 11 बजे फिर 12 बजे और एक एक करके सारे के सारे नींद में चले गए पहले ऊंघ आई जमाई और फिर नींद की नींद की वो फिर उनकी स्थिति बन गई नींद का नशा उन चढ़ गया सारे सो गए लेकिन एक वो छोटा बालक नहीं सोया वो क्यों नहीं सोया चाहता तो वो भी सो जाता वो जो बड़े बड़े सो रहे हैं ये बुढे बुड्ढे अरे तो मेरे सोने में क्या वादा है मुझे नींद से कोई शत्रुता तो है नहीं लेकिन वो नहीं सोया वो सोया इसलिए नहीं क्योंकि महादेव जी के संबंध में उनके पिताजी ने जो वर्णन किया था ऊंची ऊंची प्रशंसा की थी ऊंचे ऊंचे गुणों का उनका गान किया था वो साक्षात देखना चाहता था कि वास्तव में ऐसे है, है या नहीं वो बैठा रहा और उसके सामने वो जो शिवलिंग वो शिवलिंग था तो वहां पर बहुत सारा प्रसाद चढ़ाया हुआ था पत्ते बेर गन्ने गन्ने भी चढ़ाते हैं शिव के गन्ने चढ़ाते हैं पत्र चढ़ाते हैं और प्रसाद तो चढ़ाते ही है तो जब वो बालक बड़े ध्यान से देख रहा था और देखते ही देखते जैसे कि आप सबको पता ही है कि कुछ शरारती चूहे वहां पे आधम के और चूहों का तो काम ही है कि कुछ ना कुछ करना काटना पीटना तो उन्होंने बस अपनी हरकतें शुरू कर दी और उस शिवली के ऊपर चढ़कर के और चू चू चू चू करते फुदकने लगे इधर सुधर उधर से उधर और प्रसाद खाने लगे और प्रसाद ही नहीं खाया प्रसाद का जहां से निकास होता वो भी उन्होंने शुरू कर दिया खाने के बिने बाद जहां पर प्रसाद का निकास होता निकास भी तो होगा ना तो अब उसने सोचा कि भाई ये तो बड़ी विचित्र घटना घट गट रही है पिताजी ने तो इतनी ऊंची बड़ी प्रशंसाएं की थी, थी और बड़ी प्रशंसा के पुल बांध दिए थे पर वो तो पुल सारे एक एक एक-एक करके टूटते चले जा रहे हैं कोई प्रशंसा दिखाई नहीं देती और ये विचार उनको मनो इसलिए नहीं इसलिए आया कि उन्होंने देखा कि जिस शिव जी के विषय में ये आता है कि वो राक्षसों का संघार करते थे ये करते थे वैसा करते थे और ये चूहे ही नहीं हटा पा रहे महाराज जी तो अपने ऊपर से चूहे इनके सिर पर कूद रहे और ये कुछ बोलते ही नहीं कुछ हिलते नहीं कुछ बात नहीं करते कुछ हाथ पैर नहीं हिलाते अरे शिवलिंग थोड़ा हिला दे ऐसे से करके तब भी थोड़ा आदमी भाग जाए चूहे भाग जाए लेकिन नहीं भागे चूहे नहीं भागे और शिव जी जैसे के तैसे रहे तो उनके मन में फिर एक प्रश्न उभरा सोचा कि शायद मैं कम समझता हूँ तो पिताजी से पूछ लेता हूं पिताजी से पूछा कि पिताजी आप तो कहते थे कि शिवजी बहुत सर्व शक्तिशाली हैं बड़े शक्ति वाले हैं बड़े बलवान हैं राक्षसों को मार गिराते हैं त्रिशूर चलाते हैं पर यहां तो शिवजी कुछ नहीं चला रहे न त्रिशूर चला रहे है न कुछ हिला रहे हैं न कुछ इनका कोई एक्टिव वो जो क्या क्या क्रियाशीलता इनकी कुछ नहीं हो रही है तो फिर ये क्या है तो पिताजी ने डांट दिया और कहा अह तुम मूर्ख है असली शिव तो कैलाश में रहते हैं और उनकी प्रतिमा बनाकर के पूजन किया जाता है तो जो शक्ति असली शिव जी में है वही शक्ति यहाँ पर भी है इसलिए तुम मूर्ख है लेकिन मूल शंकर के मन में तो मूल को जानने की इच्छा होगी और कही शिव जी ये नहीं है शिव जी का मूल तो कुछ अलग ही है और फिर जैसे कि कहानी बताती कि वो रात को ही गए और फिर वहां भोजन किया और वो सब तो वास्तव में शिवजी नाम के एक राजा हुए थे और उनका हरिद्वार हरियाणा आदि तक जो राज्य था वो फैला हुआ था तो हरियाणा वाले जो हैं वो शिवजी के भक्त हैं यानी शिवाजी कभी शिवजी कभी उनके राजा हुआ करते थे तो कहते हैं कि जो शिवाजी वो शिवजी थे महादेव कैलाश के रहने वाले थे कुबेर अलकापुरी के रहने वाले थे कुबेर कौन थे रावण ने युद्ध करके जिसका विमान छीन लिया था कुबेर का कुबेर अपने समय का बहुत प्रसिद्ध एक सुसमृद्ध राजा राजा था तो रावण को जब पता लगा कि सबसे बढ़िया विमान जो है कुबेर के पास है तो रावण शक्तिशाली तो था ही बहुत शक्तिशाली था बुद्धिमान भी था तो उस अब छेड़ने में किसी से कोई बहाना चाहिए अब तो कुछ भी बहाना बना ले आप सड़क पे जा रहे हैं और पीछे वाले को लगे कि भाई इससे थोड़ा सा झगड़ा करना चाहिए नौजवानों को पढ़ा करके ऐसा होता है तो थोड़ा सा ऐसा कर दिया वही ऐसे कर दिया उसके अब वो पीछे क्या बात है क्या बात क्या है सीधा चल हो गया झगड़ा झगड़ा हो गया ना तो ऐसे ही रावण ने भी कोई बहाना लेकर के और उसके नगर पर चढ़ाई कर दी और जब लंकापुरी पे तो बाद में हुआ है ये लेकिन रावण ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी अलकापुरी के ऊपर चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करके वो जो विमान कुबेर का था वो विमान रावण के कब्जे में आ गया और वो उसका उपयोग करता था और ये सदा से ही नीति रही है कि कमजोरों पर ही शासन लोग करते हैं ये आज की भी नीति यही है भविष्य में भी यही रहेगी और पहले भी ऐसी थी इसलिए कमजोर आदमी को कमजोर नहीं होना चाहिए उसे शरीर से मन से आत्मा से बलवान बने रहना चाहिए ताकि अन्याय और अत्याचार का प्रतिरोध कर सकने में वो सक्षम हो सके आगे कहते हैं कि ये सब इतिहास केदारखंड में बताया जाता है तो केदारखंड कोई ग्रंथ लगता है साहब केदारखंड कोई ग्रंथ होगा शिपुराण में, में शिपुराण अच्छा तो उसके अंदर है केदारखंड देखो दिलीप जी को पता है तो कहते हैं ये सब इतिहास श्रिपुराण के अंदर जो केदारखंड है उसमें वर्णन किया गया यानी यहाँ से हम एक बात और निकाल सकते है जैसे कि हम लोगों की प्रायक धारणा है कि पुराण बेकार है पुराण व्यर्थ है पुराण सब गपोड़े हैं हैं? गपोड़े हैं बहुत सारे गपोड़े, हैं लेकिन बहुत सारे, बहुत सारी, सारी इतिहास की भी उसमें बातें मिल जाती हैं। स्वामी जी ने सत्या के ग्यारहवें समुल्लास में चक्रवर्ती राजाओं के कुछ नाम लिखे हुए हैं और उन राजाओं के नाम वहां पर लगभग मेरे ख्याल से दस दस पंद्रह नाम आए होंगे शायद तो वहां पर चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे और उन नामों का आधार क्या बताया पुराण पुराणों के पुराण के आधार पर वहां चक्रवर्ती राजाओं के नाम उन्होंने दिए हैं कि वहां पर ऐसा लिखा है तो पुराण सर्वथा व्यर्थ नहीं है पंडित भगवत भगवत दत्त जी उनके बहुत सारे ग्रंथ प्रसिद्ध है तो उन्होंने बहुत सारी इतिहास की बातें जो पुराण है हमारे शिव पुराण है या जो दूसरे पुराण है वहां से निकाल निकाल करके उन्होंने पाश्चात्य मतों का खंडन किया है भाषा के संबंध में या और कोई ऐसे मत जिन पाश्चात्य विद्वानों के मत भारतीय भारतीय मतों से मेल नहीं खाते या या भारतीय भारतीयों की जो विचारधाराएं हैं या थी ऋषि महर्षियों की विद्वानों की उनका वो खंडन करते हैं तो उन पाश्चात मतों का खंडन करने के लिए उन्होंने पुराणों का आश्रय लिया वहां आप भाषा का इतिहास और उनके जो पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उन्होंने पुराणों को सर्वथा है नहीं माना है तो पुराण जो है वो ठीक है कि उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सृष्टि के नियम से विरुद्ध बैठती है लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं तो शिवपुराण अगर अपने यहाँ हो तो हम उसमें से केदारखंड का वो प्रसंग निकाल करके पढ़ सकते हैं। भाई उसमें क्या है है रोशन जी? जी देख के बताएंगे बताएं। तो कहते हैं कि हम स्वयं भी इन सब और घूमे हुए और कहते हैं कि स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि ये मैं कोई बिना प्रमाण के नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मैं कह रहा हूं बिना मैं तो स्वामी जी का कहा हुआ कह रहा हूं मैं थोड़ी ना घूमा हूं अलकापुरी में और इधर उधर पर मैं स्वामी जी के उससे कह रहा हूं पर स्वामी जी ने जो लिखा है वो सब घूम घाम करके लिखा है वो घूम के लिखा है तो कहा स्वामी स्वामी जी कहते हैं, हैं कि हम सब भी इस सबोर घूमे हुए हैं और आगे क्या कहते हैं जिस पहाड़ पर की, जिस पहाड़ पर की पुरानी अलकापुरी थी यानी अलकापुरी वर्तमान में भी कोई रही होगी और उससे कुछ समय पहले भी कोई अल्कापुरी रही होगी पुरानी जैसे पुष्कर दो हैं एक तो बूढ़ा पुष्कर और एक जवान पुष्कर <laughs> तो जवान पुष्कर का मतलब जो नया बसा हुआ है जो नया बसाया है और बूढ़ा पुष्कर पहले का जो है तो बूढ़ा पुष्कर और ये पुष्कर दो जैसे आज हैं ऐसे ही अलकापुरी भी दो रही होगी प्राचीन और नई तो स्वामी जी कहते हैं कि वहां जो जो पुरानी अलकापुरी थी उस पर भी मैं इस विचार से गया था कि एक बार ही अपना शरीर बर्फ में गलाकर संसार के धंधों से वृत हो जाऊं अब आप देखिए कि ये उस समय की घटना है जब स्वामी जी संन्यास तो ले चुके थे लेकिन विरजानंद जी के पास पहुंचने से अभी बहुत दूर थे वो अभी वो केवल भटक रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए भटक रहे थे शायद कोई योगी मिल जाए कोई साधु मिल जाए कोई सन्यासी मिल जाए विशेष रूप से उन उनकी तलाश योगियों की थी तो सन्यास लेने के बाद भी जब तक गुरु विजयानंद जी से उनका मिलन नहीं हुआ तब तक उनसे पहले भी उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां ये बनी रही और एक ये भी बात यहां से निकलती है कि जब मनुष्य के सामने कोई विकराल या बड़ी समस्या उपस्थित होती है उसको कोई रास्ता नहीं सूझता है कहां जाऊं किससे पूछू किससे समाधान कहू कोई अपना नहीं है सब अपमानित करते हैं तिरस्त करते हैं शरीर खराब है स्वास्थ्य ठीक नहीं है अब तो ऐसा लगता है इस शरीर को छोड़ ही दिया जाए ऐसा सबके मन में आ सकता है हम ये सोचे कि नहीं आत्महत्या करना पाप है पाप है लेकिन कई बार मनुष्य के सामने ऐसी परिस्थितियों का एक एक, एक, एक कहे एक अवसर ऐसा खड़ा हो जाता है कि उस समय आदमी को केवल एक ही चीज दिखाई देती है और वो दिखाई देती है उसे उसमें सुख मालूम देता है कि बस शरीर को किसी तरह से छोड़ दिया जाए और न्याय दर्शन से इस बात की पुष्टि होती है वो क्या कहते हैं रागद्व का कारण क्या है प्रवृत्ति प्रवृत्ति के कारण क्या है ये उसमें बताया ना पूरा दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जना नाम मित्रोत्तर अपाय तदनंतरा अपाया लंबा सूत्र है तो वहां ये बताया है कि दुख का कारण क्या है तो वह जन्म बताया तो जन्म किसका है जन्म शरीर का होता है आत्मा का जन्म तो होता नहीं है आत्मा तो केवल संयुक्त होती है तो वहां दुख को ही सबसे बड़ा कारण इस शरीर को बताया तो आदमी जब देखता है कि अब सब तरफ से हमारे सारे विकल्प समाप्त हो गए हैं सुख प्राप्ति के ऐसी स्थिति में आदमी कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठा देता है जैसे कि स्वामी जी के साथ हुआ पर स्वामी जी ने फिर क्या विचार किया स्वामी जी ने विचार किया कि धंधों से निवृत्त हो जाऊं परंतु वहां पहुंचकर विचार में आया क्या विचार में आया कि इस जगह पर मर जाना तो पुरुषार्थ नहीं है मर गए तो उससे क्या होगा अपितु तो ज्ञान प्राप्त करके परोपकार करना ही पुरुषार्थ है इस विश्वास के बदलने पर लौट आया था स्वामी जी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और वो उत्पन्न विचार ही उनको आत्महत्या से बचाने में समर्थ हो गया सोचा कि ठीक है शरीर तो जाएगा ही आज नहीं जाएगा बीस साल बाद जाएगा तीस साल बाद जाएगा लेकिन जान प्राप्त करके शरीर छोड़ना एक अलग बात होती है और वैसे ही मूर्ख बन करके शरीर को छोड़ देना एक भिन्न बात है तो ऐसा विचार जब उन्होंने किया तो उस विचार से वो फिर वहां से नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद फिर इस तरह भटकते भटकते भटकते भटकते और वो फिर वो विरजयानंद जी के पास पहुंचे वहां जाकर के द्वार पे दस्तक दिए और दस्तक के साथ कुछ प्रश्न हुए और कुछ उत्तर हुए सारे एक ही प्रश्न हुआ और एक ही उत्तर हुआ जब दस्तक जी खट दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कौन है तो फिर स्वामी ने क्या उत्तर दिया मैं यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूँ और हमारे जैसा होता तो कहते जी फलानी जगह से आए हैं मेरा नाम ये है हम ये कहते क्योंकि हम इतने आत्मजानी तो है नहीं हम तो सांसारिक जो दृष्टियां हैं उन्हीं से ही विचार करते हैं लेकिन स्वामी जी ने जैसा प्रश्न पूछा वैसा ही उसका उत्तर दिया और फिर बताते हैं कि जब गिरजानंद जी के साथ में उनके तीन वर्ष गुजरे हैं और उन तीन वर्षों में स्वामी जी महाराज ने जैसी श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा की आज तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते ठीक है कुछ ऐसे हो सकते हैं कुछ आप में से भी ऐसे हैं जो सेवा कार्य में निपुण हैं और करते हैं नाम इसलिए नहीं लूंगा नहीं तो यू सोचेंगे अच्छा ये बहुत सेवा भाभी है तो इसलिए नाम तो नहीं लूंगा लेकिन हम समझ आप समझ गए होंगे कि कौन कैसा है तो सेवा अभी है आप में से भी बहुत सारे हैं तो स्वामी जी महाराज ने तुम तीन वर्षो के अंदर कष्ट तपस्या त्याग और और साथियों की जो कठिनाइयां उनके सामने जो मुसीबतें खड़ी करते थे कई बार निकाले भी गए एक बार दो बार पता नहीं तीन बार विजयनंदी ने उनको निकाल दिया कि तुम निकल जाओ गुरकुल से तुम्हें नहीं पढ़ाता लेकिन फिर जैसे तैसे उससे कहा उससे कहा भाई आप थोड़ा सा कुछ करो कुछ सिफारिश करो भाई कुछ है नयन सुख झड़िया नयन सुख जड़िया से कहा कि स्वामी जी को थोड़ा सा कुछ कोमल करो कुछ थोड़ा सा तो जैसे तैसे उनको बार बार ले लिया गया ये भी देखिए गुरु भर जी की विनम्रता है कि बार बार उनको ले लिया हालांकि साथी भहका देते थे आजकल भी ऐसा होता है आचार्य भहक जाते कई बार शिष्यों के चक्कर में शिष्यों को भहका देता है आचार्य बहक जाता है अब वो ये नहीं सोचता है कि आखिर ये पता नहीं सही बोल रहा है कि बिना प्रमाण बोल रहा है इसकी और उसकी कितनी गलती है इन बातों पर कई बार आचार्य भी विचार भी नहीं कर पाता तो आज भी आजकल भी बहक जाते है तो उस समय बहक गए थे गुरुजी बहक गए बताओ शिष्यो शिस्य। अरे गुरु शिस, गुरु शिष्य को चलाता पर शिष्य कई बार गुरु को चला देते है ऐसा होता है कई बार तो बहक गए तो दो तीन बार स्वामी जी को बाहर निकलना पड़ा और फिर बार बार स्वामी जी को फिर ले लिया गया तो कहते हैं कि अब तो विदित होता है क्या विदित होता है कि जीवात्मा तो कभी मरता ही नहीं है यानी आप ये देखिए कि आत्मा के संबंध में कितनी बड़ी भ्रामक धारणा मनुष्य के मन में रहती है कि सन्यास लेने के बाद भी स्वामी जी को ये स्पष्ट नहीं हो पाया होगा जैसे कि उसमें लिखा है या तो संपादन गलत है या फिर स्वामी जी ने जो कहा है उसका सारा, सारांश है कि उस समय उस समय भी उनको ये जीवात्मा के अस्तित्व का ठीक ठीक से ज्ञान नहीं हो पाया था और उनके जीवन में आता आता है कि एक बार वो वेदांती भी बन गए थे अहम ब्रह्माष्टमी का पाठ घोटने लगे थे और अपने को ब्रह्म मानते थे अहम अपनी ब्रह्मष्मी तम अपनी ब्रह्मसी सर्वम ब्रह्म में ब्रह्म ना न अन्य किम अस्थि असमाद अतिरिक्त तो कहने का मतलब है कि उस समय स्वामी जी अपने को ब्रह्म मानते थे जयपुर में आप देखिए शैव मत का समर्थन करने लगे मालाएं गले में पड़ी और इतनी मालाएं गले में पड़ी कि राजा महाराजाओं के गले में तो पड़ी ही प्रजाओं गले में पड़ गई और घोड़ों और गधों के भी गले में पड़ गई हाथियों के गलों में घोड़े के गलों में गधे के गलों में सब में गले गलों में माला ही माला वो दिखाई दे जयपुर के राजा थे ना कोई तो ये अज्ञान जो है ये आसानी से नहीं निकलता मनुष्य अंदर से तो बाकी चर्चा कल करेंगे अब शांति पाठ ओ शांतिरंतर